वेताल 25 तीसरी कहानी वर्धमान नगर में रूप सेन नाम का राजा राज्य करता था एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए तो उसने जवाब दिया हजार तोले सोडा सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ राजा ने पूछा तुम्हारे साथ कौ उसने जवाब दिया मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को और भी अजंबा हुआ। आखिर चार जन इतने धन का क्या करेंगे? फिर भी उसने उसकी बात मान ली। उस दिन से वीरवर रोज हजार तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मणों को बांट देता, बाकी के दो हिस्से करके एक मेहमानों, पैरा� और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता उसके बाद जो बचता से स्त्री और बच्चों को खिलाता खुद खाता काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करता राजा को जब कभी रात को जरूरत होती तो वह हाजिर रहता एक आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज उसने वीरवर को पुकारा तो वह आ गया राजा ने कहा जाओ पता लगाकर आओ कि इतनी रात गई ये कौन रो रहा है और क्यों रहा है वीरवर तत्काल वहां से चल दिया मरघट में जाकर देखता क्या है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है कभी है और सिर कर रोती है लेकिन आंखों से एक नहीं निकलता ने पूछा तुम कौन हो रही हो उसने कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं इसलिए वहां दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है मैं वहां से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर एक महीने में मर जाएगा सुनकर वीरवर ने पूछा इसे बचने का कोई उपाय है स्त्री बोली हाँ है यहां से पूरब में एक योजन पर एक देवी का मंदिर है अगर तुम उस देवी पर वीरवर घर आया और उसने अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल कहा स्त्री ने बेटे को जगाया बेटी भी जाग गई जब बालक ने बात सुनी तो खुश होकर बोला आप मेरा शीश काटकर जरूर चढ़ा दें एक तो आपकी आज्ञा दूसरे स्वामी का काम तीसरे ये देह देवता पर चढ़े इससे बढ़कर और क्या बात होगी पिताजी आप जल्दी करें। चारों जन देवी के मंदिर में पहुँचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा, हे hey देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ। मेरे राजा की सौ बरस की उम्र हो। इतना कहकर उसने जोर से खांडा मारा कि लड़के का शीश धर से अलग हो गया। भाई का ये हाल देखकर बहन ने भी खांडे से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले � वीरवर ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं ही जिंदा रहकर क्या करूंगा उसने भी अपना सिर काट डाला राजा को जब ये मालूम हुआ तो वो वहां आया उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए चार प्राणियों की जान चली गई वो सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है ये सोचकर उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगेगा सो दूँगी। राजा ने कहा देवी तुम प्रसन्न हो तो इन चारों को जिंदा कर दो। देवी ने अमृत कर उन्हें जीवित कर दिया। इतना कहकर वेताल बोला राजा बताओ सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? राजा बोले राजा का। वेताल ने पूछा क्यों? रा� इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट को छोड़, जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। ये सुनते ही वे गायब हो गया और पेड़ पर चालट लटका बेचारा राजा दौड़ा-दौड़ा वहाँ पहुँचा और उसे फिर पकड़ कर ल क्या कहानी कही वाचन संज्ञा टंडन लिब्रा मीडिया ग्रुप